भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप दर्शन की परिभाषा दर्शन शब्द हमें क्या समझना चाहिए इसका विचार यहाँ आवश्यक है दर्शन शब्द दृघ देखना धातु से कारण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर बना है इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए यहाँ इतना और भी विचार करना उचित है कि देखा जाए इस पद का साक्षात अर्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए भी हो सकता है या नहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु सबसे निश्चित, अर्थात विश्वसनीय उपाय है प्रत्यक्ष आँख से देखना प्रत्यक्ष के भेद भी इंद्रियों के भेद से पांच भेद हैं, जिनमें चक्षरूप इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान सबसे बढ़कर प्रमाणित होता है इसलिए जहाँ ज्ञान की प्रामाणिकता और दृढ़ता के संबंध में विशेष जोर देना है वहाँ दर्शन शब्द का ही प्रयोग उचित है और जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात जो आँख से देखा जाए यही उसका साक्षात अर्थ करना उचित है देखना चक्षु के ही द्वारा हो सकता है अन्य इंद्रियों से नहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्राकृतिक या बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत के बहुत से तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं उन्हें चक्षु के द्वारा देखना असंभव है इसलिए दर्शन शब्द का ज्ञान प्राप्त किया जाए यही अर्थ करना उचित है प्रतिवादी का कहना कुछ अंश में तो सत्य है परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थ दर्शन शास्त्र के विषय हैं और परम तत्व की प्राप्ति के लिए दोनों का साक्षात्कार आवश्यक है इसलिए चारवाक न्याय वैशेषिक आदि स्थूल दृष्टि वाले दर्शनों में स्थूल पदार्थों के तथा सांख्य योग वेदांत आदि सूक्ष्म दृष्टि वाले दर्शनों में सूक्ष्म पदार्थों के देखने के लिए उपाय कहे गए हैं किंतु यहाँ यह कह देना उचित होगा कि सूक्ष्म पदार्थों के देखने के लिए प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष चक्षु होता है जिसे साधारणतया प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चक्षु आदि लोग कहते हैं गीता में भी विश्व रूप को देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु ही दिया था बहुत ही तपस्या करने पर या भगवान के अनुग्रह से इसका उन्मिलन होता है और जब एक बार यह चक्षु खुल जाता है तो फिर उस व्यक्ति को इस चक्षु के द्वारा सभी सूक्ष्म पदार्थ हथेली पर आंवले की तरह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं दर्शन के लिए हमें दोनों प्रकार के चक्षुओं की अपेक्षा होती है स्थूल तत्वों को स्थूल नेत्र से तथा सूक्ष्म तत्वों को सूक्ष्म नेत्र से हम देखते हैं यही कारण है कि उपनिषदों ने दृश्य धातु का ही प्रयोग किया है और यही भाव भारतीय दर्शन के दर्शन शब्द में भी है बिना चक्षुस प्रत्यक्ष के किसी भी तत्व का ज्ञान निश्चित रूप से नहीं हो सकता है